प्रश्न मैं ध्यान में प्रकाश का अनुभव करता हूं शांति भी अनुभव होती है आनंद भी भगवान क्या यही समाधि की अवस्था है इतनी जल्दी नहीं समाधि की पहली झलक कहो पहली गंध का झोंका आया वसंत का पहला पूल फूल खिला ऐसा कहो मगर वसंत का पहला फूल खिल जाना ही वसंत का आ जाना नहीं आ रहा वसंत आता होगा पहले पाहुन आ गए लेकिन इसको ही संत मान लेना अन्य अटक जाओगे रुक जाओगे अभी बहुत होने को है और अंतिम बात तो तब समझना हो गई जब कोई अनुभव शेष ना रहे प्रकाश का अनुभव भी शेष ना रहे शांति का अनुभव भी से ना रहे आनंद का अनुभव भी से ना रहे तुम चौंकोगे थोड़ा अभी तुमने दुख जाना है इससे विपरीत सुख का अनुभव है चित्त में थोड़ी सी ध्यान की अवस्था गहरी होगी तो दुख की जगह सुख आएगा फिर दुख सुख दोनों चले जाएंगे द्वंद्व गया फिर आनंद की पुलक आएगी लेकिन आनंद की पुलक भी इसलिए आनंद मालूम हो रही है कि इसे पहले जाना नहीं था नहीं है इसलिए मालूम हो रही जब तुम इसमें परिपक्व हो जाओगे तो आनंद का भी पता नहीं चलेगा ऐसा समझोगे तुम बीमार थे फिर तुम स्वस्थ होते हो तो बीमारी के बाद जब तुम स्वस्थ होते हो तो कुछ दिन तक स्वास्थ्य का पता चलता है बीमारी के कारण पता चलता है बीमार रहे विपरीत को जाना फिर स्वस्थ हुए तो स्वस्थ का ठीक ठीक बोध होता है जैसे किसी ने काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लकीर खींच दी ऐसी बीमारी की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य का अनुभव हुआ फिर तुम स्वस्थ ही रहे धीरे धीरे बीमारी भूल गई स्वास्थ्य भी भूल जाएगा स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि जिसका पता ना चले पता तो बीमारी का चलता है सिर दर्द होता है तो पता चलता है सिर में दर्द ना हो तो पता चलता है तुम कहते फिरते हो लोगों से कि भाई सुनो आज सिर में दर्द नहीं आज पता चल रहा है कि सिर में दर्द नहीं सिर में दर्द नहीं इसका कभी पता चलता है दर्द होता है तो पता चलता है वेदना का ही ज्ञान होता है इसलिए तो उसको वेदना कहते हैं वेदना का दो अर्थ होते हैं पीड़ा और ज्ञान उसी से बना है वेदना शब्द जिससे वेद विद, जानना पीड़ा का ही ज्ञान होता है पैर में कांटा चुभता है तो पता चलता है कांटा नहीं चुभता तो ना पैर का पता चलता है और यह तो पता कैसे चलेगा कि कांटा नहीं चुभा है। अभाव का तो कोई पता नहीं होता तो पहले दुख जाएगा सुख की प्रतीति होगी फिर सुख दुख दोनों का द्वंद गया आनंद की झलक आएगी जन्मों जन्मों से नहीं जाना खूब गहन होकर पता चलेगा एकदम घनघोर वर्षा हो जाएगी लेकिन फिर उसी में पक जाओगे फिर वही स्वभाव हो जाए फिर उसका भी पता ना चलेगा जब आनंद का भी पता ना चले तब जानना कि आ गए घर अंधेरे में रहे हो तो जब प्रकाश पहली दफे मालूम होगा तो पता चलेगा फिर जब प्रकाश में ही रहते रहते प्रकाश के साथ आत्म साथ हो जाओगे एक हो जाओगे फिर किसको पता चलेगा प्रकाश का फिर प्रकाश का भी कोई पता नहीं चलेगा अंतिम अनुभव में सब अनुभव लीन हो जाते कोई अनुभव नहीं होता सिर्फ एक बोध मात्र होता है बोध का दिया भर जलता होता है पर जो हो रहा है अच्छा है सुबह ध्यान में प्रकाश दिखाई पड़े अच्छे लक्ष्मण शुभ लक्षण शांति अनुभव हो आनंद तो समझना की वसंत करीब है पीतांबर लहराता आया मधुमास, सुरभित केस झुमाता आया मधुमास, मेघहीन अंबर में नीलम का हास निर्मल सरित सरोवर मंथर वातास रहरे झूम रहे हैं सरसों के खेत मंद मंद मुस्कता आया मधुमास पीतांबर लहराता आया मधुमास हरे हरे पत्तों से बोझिल हर डाल लाल हुए लज्जा से कलियों के गाल भोरों की गुंजारे कोयल की टेर रंग अबीर उड़ाता आया मधुमास पीतांबर लहराता आया मधुमास पहन कल्पना आई वासन्ती चीर पाटल के सुमनों का सुकुमार शरीर तरुण अरुण नैनों में काजल की रेख मृदुल करतलों पर है मेहंदी के लेख केसों में मदमाती चंपा की गंध छमक रही पग पायल गजगति मृत्युमंद नगर नगर झनकाता वीणा के तार कवि के स्वर में गाता आया मधुमास, पीतांबर लहराता आया मधुमास, शुरुआत हो गई पहली झलक मिली पहली बार झरोखा खुला एक किरण उतरी मगर किरण को सूरज ना समझ लेना अभी बहुत आखरा है शेष इतने को ही मानकर रुक मत जाना ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत रुक जाते किसी को थोड़ी सी कुंडलनी शक्ति का जागरण अनुभव हुआ कि रुक गया उसने सोचा होगा गया सिद्ध किसी को थोड़ा भीतर प्रकाश का अनुभव हुआ कि रुक गया कि मान लिया आ गई समाधि पत्थर हैं इन मील के पत्थरों को छाती से लगा के मत बैठ जाना अभी मंजिल दूर और मील के पत्थर बुरे नहीं हैं शुभ हैं क्योंकि खबर देते कि थोड़ी यात्रा हो गई कुछ मील चलाए मील के पत्थर शुभ संकेत है मंजिल करीब आती जाती इस बात की लेकिन मन बड़ा चालबाज और अहंकार हर कहीं अटका लेता छोटी सी बात हो जाए उसको बड़ा तूल दे देता है तिल को हम ताड़ बना लेते हर चितवन को प्यार न समझो हर लहरी को ज्वार न समझो जीवन की साधे अगणित है सांसों की झोली सीमित है पथ चलते जो भी मिल जाए तुम उसको उपहार न समझो हर चितवन को प्यार न समझो भोरों से आराधन सीखो कोयल से स्वर साधन सीखो यदि दो फूल खेले बगिया में तो आ गई बाहर न समझो हर चितवन को प्यार न समझो जीवन भर भटकाने वाली प्यास कहा है आंखों वाली जो कुछ प्याले में ढलता है तुम उसको रसधार न समझो हर चितवन को प्यार न समझो अलगो की छाया मोहक है नैनों की माया मादक है दो दिन के मीठे परिचय को सपनों का आधार न समझो हर चितवन को प्यार न समझो जीवन भर मृग से भटकोगे बालू पर माथा पटकोगे मृग जल की चंचल लहरों को छवि का पारावार न समझो, हर चितवन को प्यार न समझो दीपक राग नहीं बन जाए आग न जीवन में लग जाए पर जो कुछ बजता है उसको मेघ मलहार न समझो हर चितवन को प्यार न समझो वीणा पर और बहुत कुछ भी बजता है हर बजने वाली चीज मेघ मल्हार नहीं जीवन में जैसे बाहर बहुत अनुभव होते हैं ऐसे ही भीतर भी बहुत अनुभव होते हैं इतने ही अनुभव भीतर हो सकते हैं जितने बाहर हुए क्योंकि इतना ही बड़ा विराट अस्तित्व भीतर फैला है जितना बाहर जितना बड़ा आकाश भीतर है उतना ही बड़ा आकाश भीतर है बहुत अनुभव होंगे और बड़े मादक अनुभव होंगे और ऐसे चित्ताकर्षक अनुभव होंगे कि लगेगा अब और इससे ज्यादा क्या हो सकता है जब पहली दफे प्रकाश झरझर हो उठता तो प्राण ऐसे तृप्त हो जाते कि यह मानने का सवाल ही नहीं उठता कि इसके आगे भी कुछ और हो सकता है जन्मों जन्मों से अंधेरे से ही आंखें भरी रही प्रकाश की यह थोड़ी सी झलक अपूर्व रूप से तृप्ति देती मगर यही गुरु चेताता है चेताता रहता है और चले चलो और चले चलो एक सूफी कहानी एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता है रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता है एक दिन उससे कहा कि सुन भाई दिन भर लकड़ी काटता है दो जून रोटी भी नहीं जुट पाती तू जरा आगे क्यों नहीं जाता वहां आगे चंदन का जंगल है एक दिन काट लेगा सात दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया क्योंकि वो तो सोचता था कि जंगल को जितना वो जानता और कौन जानता जंगल में तो जिंदगी भी थी लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी भी थी ये फकीर यहां बैठा रहता वृक्ष के नीचे इसको क्या खाक पता होगा मानने का मन तो ना हुआ लेकिन फिर सोचा कि एक हर्ज क्या है कौन जाने ठीक ही कहता हो फिर झूठ कहेगा भी क्यों शांत आदमी मालूम पड़ता है मस्त आदमी मालूम पड़ता है कभी बोला भी नहीं इसके पहले एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है तो गया लौटा फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना मेरे मन में बड़ा संदेह आया क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी मेरा बाप भी लकड़हारा था उसका बाप भी लकड़हारा था हम यही काटने की जलाओ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे हमें चंदन का पता भी क्या चंदन की पहचान क्या हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काटके बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही तुमने पहचान बताई तुमने गंध जतलाई तुमने परख दी जरूर जंगल है मैं भी कैसा आभागा काश पहले पता चल जाता फकीरने का कोई फिक्र ना करो जब पता चला तभी जल्दी जब घर आ गए तभी सबेरा दिन बड़े मजे में कटने लगे एक दिन काट लेता सात आठ दिन दस दिन जंगल आने की जरूरत ही ना रहती एक दिन फकीरने का मेरे भाई मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे आगे ना गए तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है उसने कहा यह तो मुझे सवाल ही ना आया क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीरने का चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान लकड़ियां मकड़ियां काटना छोड़ो एक दिन ले आओगे दो चार छह महीने के लिए हो गए अब तो भरोसा आया था भागा संदेह बिना उठाया चांदी पर हाथ लग गए तो कहने क्या चांदी ही चांदी थी चार छह महीने नदारत हो जाता एक दिन आ जाता फिर नदारत हो जाता लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि और आगे कुछ हो सकता फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे को तुम्हें जगाना पड़ेगा आगे सोने की खदान है मूर्ख जरा और आगे देख लूं अब छह महीने मस्त पड़ा रहता घर में कुछ काम भी नहीं है फुर्सता है जरा जंगल में आगे जाके ये ख्याल में नहीं आता उसने कहा कि मैं भी मंदभागी मुझे ये ख्याल ही नहीं आया मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई अब और क्या होगा गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था सुना था फकीर ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान और ऐसे कहानी चलती फिर और आगे हीरों की खदान है और ऐसे कहानी चलती और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ अब तो हीरों पे ही रुक गए अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी बड़ा धनी भी हो गया था महल खड़े कर लिए थे उसने कहा आप छोड़ो अब तो मुझे परेशान ना करो अब हीरों के आगे क्या हो सकता है उस फकीर ने कहा हीरों के आगे मैं हूं तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहां बैठा है जिसे पता है हीरों की खदान का वो हीरे नहीं भर रहा है इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा रोने लगा वो आदमी सिर पटक दिया चरणों पर कहा कि मैं कैसा मूढ़ मुझे सवाल ही नहीं आता तुम जब बताते हो तो तब मुझे याद आता है यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है फकीर ने कहा उसी धन का नाम ध्यान है अब खूब तेरे पास धन है अब धन की कोई जरूरत नहीं अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे यही मैं तुमसे कहता हूं और आगे और आगे चलते ही जाना है उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव ना हो जाए परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे समझना दुई मौजूद है द्वैत मौजूद है देखने वाला और दृश्य मौजूद है जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा न दृष्टा बचा कोई भी नहीं बचा एक सन्नाटा एक शून्य और उस शून्य में जलता है बोध का दिया बस बोध मात्र चिन्ह मात्र वही परम दशा है वह समाधि है